हे अस्वरक्षकों श्रवण करो हम तुमसे मन की कहते हैं जो भी जितने भी कहते हैं सब सच्चे सच्चे कहते हैं घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंश से कहलाता है अन्यथा अवधपुर जाने को या पथ सीधा ही जाता है कहा शत्रुघन ने अरे मौन रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन गिरिमंडल चूर चूर होगा पृथ्वी थर थर कम पाएगी जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी बाडों की यह वर्षा होगी जब जग जल में हो जाएगा तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात छोटे होकर कर रहे बहुत बड़ी तुम बात लो बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात लेकिन तुम बन कर बड़े करते छोटी बात गरज उठे से शत्रु सुनकर यह प्रतिवाद तो अपने अभिधा अभिमान का अभी चखोगे प्रसाद अब तक इन मन मोहन मुख पर बढ़ बढ़ कर रह जाता है कुछ दशा निराली थी मेरा सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुन नहीं सह सकता है चह चहे को सुन कर कब बाज बाज़ रह सकता है इतना कह कर धनुष को दे अपने टंकोर फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर आते देखा जिस समय एक भयानक तीर कुछ ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर बाणों पर बाण छोड़ते थे यब अधीरता से कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भात वीरता से उस ओर बली लाव लस्कर जब अपने शस्त्र चलाता था तब प्रबल प्रवंजन के समान लौका बल उन्हें उड़ाता था लोक के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम इधर थक गए शत्रुन कुछ से कर संग्राम तब कुछ यह कहने लगे बहुत कर चुके वार अब बालक का भी तन करिए सहन प्रहार इस वीर गरज के साथ साथ घन साछा आंगन पर बिजली के चौंधे के समान चमकाशर एक शत्रुन पर उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुन विकल अत्यंत हुए वह बाण हृदय लग चरण चरण पड़ा या तुरंत मूर्छावंत हुए सेना में अब मच गए द्वंद और कुहराम वीर बाल को ने तभी बंद किया संग्राम कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पढ़ाया श्री रिपसूदन को रघुपत के आँखों के आगे पहुँचाया रिपुसुदन को कौशल के भरे सभा में जब शत्रुन मूर्छाहीन हुए लवणास के वध करके करने काम मिट गया गर्वयत दीन हुए राघव बोले शत्रुघन कहो छोड़ संताप ग्रास बना है काल का कौन आ नहीं आप कहा शत्रुहन ने प्रभो है दो बाके बाल काल ग्रास जन का बने ऐसे वे विकराल कहने को तो वनवासी है लेकिन रणधीर बला के है।, है छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर बद्ध से हैं मुखमंडल पर वह आभा है रण में प्रकाश हो जाता है बैरी बध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है लड़ने से पहले ही उनसे चितमन ऐसी लड़ जाती है जितना हार दिखलाता है हार ना जीत दिखलाती है शत्रु शत्रुरा देता है यह बात जहान जानता है लेकिन क्या जाने क्या है जे जिससे हार मानता है लमणा सुर का वध करवाता बन बच्चों से हरवाता है लीला में के इस लीला से शत्रुघन बड़ा चकराता है मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार तब बोले रघुकुल तिलकर छोड़ सोच विचार छोटा सौमित्र थल से यदि मूर्छित होकर आएगा तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा लक्ष्मण लंका में अनगिन ते ये में संघारे हैं तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं पर एक बात यह ध्यान रहे वध कहीं न कर आना भाई ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई किस कंधा को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण सभी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण इसे प्रकार कह कर जबे मौन हुए रघुबीर शेष नवा सादर तभी चले लखन रणधीर आज्ञा के वहां प्रतीक्षा थे सेना सज कर तैयार हुई रघुकुल रघुकुल के राजा की सैनिक गण जयकार हुई तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं जैसे पूनो के रजनीपति उड़गण के मध्य सुहाते हैं चले जब यह सब सुबट प्रबल एक से एक मग में पग पग पर मिली अशकुन सामने आते थे भी आ जाती थी मृगमालाते थे छेक जबे सम्मुख श्यामा भी दर्श दिखाती थी लड़ते थे आ आकर बिलवाव तो गोदल भी आ जाते थे दो घटरेते आ जाते थे दो भरे हुए भी आते थे मिलते थे जब राह में अशकुन शकुन महान लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान अंगा अंगदारिक कपिप सभी थे न मोहन मतिमान गाते जाते थे, थे सभी पग पग पर यह गान राम भक्तों चलो करतब्य चुकाना होगा राम भक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा आज वह है समय संसार हिलाना होगा राज भक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा प्राण बली युद्ध की बेदी पे तुम्हें देना है तब अमर होके पर धाम को जाना होगा राजू तो चलो कर तब्य चुकाना होगा हर समझदार का धर्म हुआ करता है धर्म वीरों उसे स्वत दिखाना होगा शेष को मांगता है आज हमारा राजा माल है जिसका उसे देना दिलाना होगा राज भर तुम चलो कर तब्य होगा वस्त्र पहना है उतर आएगा लड़का मोहन देह के मोह को तज राम को पाना होगा राज भय तो चलो कर तब्य चुकाना होगा आज वह है समय संसार हिलाना होगा राज भक्तों राम भक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा राज भक्तों चलो कर्तब्य चुकाना होगा जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात उधर वीर लो ने कही कुछ से ये बात